महाभारत शांति पर्व दशाधिकमोध्याय याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश सांख्यमत के अनुसार चौबीस तत्वों और नौ प्रकार के सर्गों का निरूपण युधिष्ठिर्वाच धर्मा धर्म विमुक्त यद मुक्तम सर्वसंशयाद जन्म मृत्यु विमुक्त च विमुक्त पुण्वापयोह यिव नि अभयम निक्षरम अव्यय शुचि नृत्य अनायास तद्भवान बर्ति युधिष्ठि ने कहा पितामह जो धर्म और अधर्म के बंधन से मुक्त संपूर्ण संशयों से रहित जन्म और मृत्यु से रहित पुण्य और पाप से मुक्त नित्य निर्भय कल्याण में अक्षर अव्यय अविकारी पवित्र एवं क्लेश रहित तत्व है उसका आप हमें उपदेश दीजिए। कीजिए वल्क्य संवाद जनक बोले भरत नंदन इस विषय में मैं तुम्हें जनक और याज्ञवल्क का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा याज्ञव ऋषिश्रेष्ठरा महायशा पप्रक्ष जनको राजा प्रश्न प्रश्न विदाम एक बार देवरात के महायशस्वी पुत्र राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वालों में श्रेष्ठ मणिवर याज्ञवल्क जी से पूछा जनक उच कति विप्र से कति प्रकृति अस्पिता किमव्यक्त पर तस्माच तस्मा च परतस्तु कि प्रभुम चाप्य काल संख्या तथा विप्रेन्द्र तदनुग्रह कांक्षिण जनक बोले ब्रह्मरसे इंद्रियां कितनी हैं प्रकृति के कितने भेद माने गए हैं अव्यक्त क्या है और उससे परे परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है सृष्टि और प्रणय क्या है और काल की गणना कैसे की जाती है विपरेंद्र ये सब बताने की कृपा करें क्योंकि हम लोग आपकी कृपा के अभिलाषी है। हैं अज्ञान आत्म प्रेक्षा भी तम भी ज्ञान मयोनिधि तदहम स्रोतम मैं इन बातों को नहीं जानता इसलिए पूछ रहा हूँ आप ज्ञान के भंडार हैं इसलिए आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है जिससे सारा संदेह दूर हो जाए याज्ञवल्क उच श्रोयताम अवनी पाल तदनु प्रिक्षति योग परमम ज्ञानम सांख्यानाम च विशेषतः याज्ञवल्क जी ने कहा भूपाल सुनो तुम जो कुछ पूछते हो योग और विशेषतः सांख्य का परम रहस्य में ज्ञान तुम्हें बताता हूँ न तवा विदिम किंचन मोजिज्ञास भवान पृष्ठे नापी वक्तव्यम एस धर्म सनातन यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए यही सनातन धर्म है अष्ट प्रकृत प्रोक्ताकाराचा षोडश त्र तो प्रकृतिरष्टौ प्रभुराध्यात्मचिता अव्यक्त महांकार महां पृथ्वी वाराकाश आपो ज्योतिष पंचम प्रकृतियाँ आठ बताई गई हैं और उनके विकार सोलह अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करने वाले विद्वान आठ प्रकृतियों के नाम इस प्रकार बताते हैं अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति महतत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी एता प्रकृति स्टारापि में शु श्रोत तक्षुष्च जिह्वाघ्राण पंचम शब्द स्पर्श रूपम च रसो गौ ये आठ प्रकृतियाँ कही गई अब मुझसे विकारों का भी वर्णन सुनोत्रिह्वा नेत्र जिह्वा नेत्र नेत्रजिह्वा पांचवी नासिका शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाणी हाथ पैर ढिंग और गुदा एत विशेषा राजेन्द्र महाभूते सुपंच बुद्धिन्द्रिया था था सविशेषा रिम मैथिला उनमें पाँच कर्मेंद्रियों और शब्द आदि पांच विषयों की विशेष संज्ञा है और ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ सविशेष कहलाती हैं मिथिला ये विशेष और सविशेष तत्व महाभूतों में ही स्थित है, है। मन षोडश कम अध्यात्म गति चिंतका च विद्वांस तत्वबुद्धि विशारदा ये सब मिलकर पंद्रह हैं इनके साथ सोलहवा मन है अध्यात्मगति का चिंतन करने वाले तत्व ज्ञान तुम और दूसरे विद्वान भी इन्हीं को सोलह विकार कहते हैं अव्यक्ता च महानात्मा समुत्ति पार्थिव प्रथम सर्गमेतन आहु प्रातःकंबु पृथ्वीनाथ अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है इसे विद्वान पुरुष प्रथम एवं प्राकृत सृष्टि कहते हैं महतच्चाप्यहंकार उत्पन्नों नाधिप द्वित सर्गम आहुर एतदु्यात्मक स्मृत नरेश्वर महतत्व से अहंकार प्रकट होता है जो दूसरा सर्ग बताया जाता है उसे बुद्ध्यात्मक सृष्टि माना गया है अहंकाराचूत मनोभूत गुणात्मक तृतीय सर्ग इेश आहंकारिक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ है जो पंचभूत और शब्दादि गुण स्वरूप है इसे तीसरा और अहंकारिक सर्ग कहा जाता है मनसस्तु समुद्भूता महाभूता नाधिपम चतुर्थम स्वर्ग मित्तन मानसम विद्ध में मतम राजन मन से पांच सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न हुए हैं यह चौथा सर्ग है मेरे मत के अनुसार इसे मानसी सृष्टि समझो शब्द स्पर्शस्पम च रसो गंध तथ पंचम सर्ग मिथ्याहुर्भतिकम भूतचित आह शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए हैं यह पाँचवी सृष्टि है, पाँच है। भूतचिंतक विद्वान इसे भौतिक सर्ग कहते हैं श्रोत्र तचुश्चिह्वाघ्राणम से पंचम सर्गम तो ष्टी श्रोत्र स्मृत श्रोत्रचा नेत्रजिह्वा और पांचवी नासिका इसे छठा सर्ग बताया गया है यह बहुचिंतात्मक सर्ग माना गया है अथ श्रोत्रेन्द्रियम उत्पद्यते नाधिप सप्तम थर्ग मृत्याहो ए तत कम स्मृतम नरेंद्र स्रोत्र आदि इंद्रियों के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है इसे सातवां सर्ग कहते हैं इसे को ऐन्द्रिक सृष्टि भी कहा जाता है ऊर्धम स्रोतस्तथा तय उत्पद्यति नष्टक थर्ग मृत्याहो ए तथा जवकम स्मृत तदनंतर जिसका प्रवाह ऊपर की ओर है वह प्राण एवं तिरछा चलने वाले समान व्यान और उदान ये सब प्रकट हुए यह आठवां सर्ग है इसे को आर्जवक सर्ग कहा गया है तिरक स्रोहतः स्प्रोहत उत्पद्य न नवम सर्ग मत्याहु एकदारम्बु राजन तत्पश्चात जिसका प्रवाह तिरछा चलता है वे व्यान और उदान पान वायु के साथ निम्न भाग में प्रकट हुए इसे नवम सर्ग कहते हैं इसे भी विद्वान पुरुष आर्जवक सृष्टि के नाम से ही पुकारते हैं सर्गाणि च एकता नवसर्गा तत्वा चराधिप चतुर्वशतिरुक्ता ये निदर्शना नवसर्ग और चौबीस तत्वश्रुति के निर्देश के अनुसार यहाँ बताए गए हैं अथ ऊर्ध महाराज गुण से ही महात्मा प्रोक्ता काल संख्या मे महाराज अब इसके बाद महात्मा पुरुषों द्वारा बताई गई इस गुण में सृष्टि की काल संख्या भी मुझसे यथावत रूप से सुनो श्री महाभारती मोक्ष धर्म परमड़ी याज्ञवल्क जनक संवाद दशाधिकम उध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क जनक संवाद विषयक तीन सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ